श्री श्री श्री राम श्री राम कृष्ण कृष्णस्य समाजे कमल श्रीरामकृष्णकथा श्रीरामकृष्ण से गोपाल सेनस्य एकाश्द्रीयुक्त जयगोपाल सृहे शुभागमनम आंग्लपंजिका नवेमबर मासस्य से अष्टाशस सतत ख्रीष्टाब्दस चपंचवादन मित्रीराष्ण श्रीयुक्तकेशवचंद्रस कमलकुटीराख्यवाटी वाटीम अगछत केशव पीड़िता शीघ्रम मर्तधाम विहाय याशव दृष्टि रात्रो सप्तवादना परम माथा घषाख्य श्याुक्तयोपालन कैशिभक्त श्री प्रभु सगता भक्ता बहुकमें चिंत दृश्य श्री प्रभुरहर्निशरिप्रेमणा विहुतारहस्थापी धर्म धर्मपत्न सह एक संसारक धर्मपत्म भक्तिम धत्ते ताम पूजयती तह कव ईश्वरीयालाप क्या ईश्वरीय गायती पास्तिम पास्ती ध्याति माइक संबंध विरही ईश्वर एव वस्तु अन्वस्तु श्री प्रभु इक्ष प्यकुद्रभ्य घटादिवर्तन स्पर्शन कर वर्तन, स्त्रीजनस्पर्श कर्त न पारयती स्पर्शा तो श्रृंगीमत् कंटकभेदाव तत्स्थन जन झंझनायते कनकनायते हस्ते न्यस्तेक सुवर्णे हस् वक्रता विकार विकारते निश्वासो निध्यते अंततो निक्षिप्ते सी पुनः पूर्वत निःश्वासवायु वा भक्ता बहुकमी भावती संसार कितव्य अयन वा कि प्रयोजन यदि पर कौमी वृत्तिस्वीकारस्तु न कीय सैत मातर पितर कि तक संतानो जातः परिवार प्रतिपालनं कर्तव्य मम कि सै मे इच्छास्त अहरी अहर प्रेम मग्न सैम श्रीरामकृष्ण पशा चिंतमी च किमेतत नस्मी। अयं दिवं किमें कुरस्त्रिदिवलधारावत निरव्नतया भगवचिता कौती अहम तो नक्तिवयचिता कुर भ्रमा केवल अस्व दर्शन घनावृते नभसी एक किंचितिज् ज्योतिरव इदान जीवन सकट कथम सधेयर अन तो स्वयं आचार्य प्रादर्शी तहि संपी सदेह यदि तदा तस्दृग प्रणय समयसबी पीगणन नाया श्रोतोत्याल धे चेत कौ रुद्यादृक् प्रेमोदया श्रीगौरांगोधतौपीनोंवत ये ख्रीष्टदेव अन्यचेतसा वनवासीना सामी प्रेमय पिता मुख्य स्वर देंहम जहौ येमणा सुगत राजमार समुदय सम भूत तत्प्रेमणो लेसदार क्वति सैत् अस्तु ये दुर्बला च तत येमोद ये संसारिणो जीवा ये बद्ध माया शृंखला बद्धपा उपायह पशा किमें प्रेमिको विरागी बदीत भक्ता चिंत श्री प्रभु जयगोपाल प्रकोष्ठे पुरतो सम्विष्ट पुरा जयगोपाल सदात्मतिशिश्च कस् प्रतिवेसी विचार्य विचारार्थम सन्नद्ध आशीत, सो सन कथा चक्रे विचाराथ सद्ध आसारंभचक्रे जयगोपाल भ्रता वैकुंठो्यस्थ गृहस्थाश्रमस्तरामकृष्ण वैकुंठ विका अस्मभ्यं किंचितिद उच्यता श्रीरामकृष्ण तम विदिवर पादरबिंदो हस्तमेक संस्था अपरेण संसारकृत निर्वाहय वैकुंठ महाशय संसार किम मिथ्या श्री मिथ्या, तदा श्रीरामकृष्ण यस्मृत मनुष्याम मदीय चिंत मैं बद्धा सत काम कांचन मोहिता सतो भूय निमज मनुष्य एवं अज्ञाती यणशोपा प्र सत्नशक्ति विरहीस्त गीतृश्यम कोकम कुकृतवती ब्रह्म विष्णुअचैतन्यौ जीव कि शक्यात बिल्क्र जलम स्थय मीन प्रवशति त्रत्य गतातपथे मीन पलायुम न शक्नो गुट गुटिकटो गुटि कृत्ईं पारयती महाम्धा गुटि स्वनाल स्वयं मिये से ये स्वयं पश्यथ संसारो अन कथम नेश्यथ कति लोका आयाता कति कतिता कति मृता संसार इदान इदी नेशतादशी आत्मीयता चक्षुर्मीलना ना कोपना तथापी नप्त कृते काशी गमन नम होह हा गतायात पथे सत्य मीन पलायु न शक्नो गूटकीट स्वनाले स्वयं म्रियते ईदश संसारो मिथ्या अन्य प्रतिशी महाशय एकमीस्वरे अपर हस्तम संसारे कुमें यदि संसारो एक अकहस्तमें संसारे कथम निधा श्रीरामकृष्ण विद संसार प्रविष्टस्य कृते प्रविष्ट कानी गान शुणु मनरे कृषि कर्म न नजासी एक मानव क्षेत्र आकष्टम अस्त सती सुवर्णल अभविष्य काली निधे सैत सा मुक्तकेश आवेषनी यमस्त न भजते अद कि शताब्दे अतिगृहता सैदी की नजासी इधान स्वीय मंत्रेण रेमना भूयसा सत्यकर्त कुरु भो गुदत्त बीज मुक्ति भक्तिरसम पार्यसि पारयसी चेन्म राम प्रसाद संगीकु